हरेन बाबू मां को प्रणाम कर मठ में आकर लाल मोहन से बोले आज मां से विशेष शक्ति पाई है तब उसका सारा संदेह मिट गया एक बार उद्बोधन में ब्राह्मण रसोइए को किसी विशेष कारण से हटा लेने की बात उठी लेकिन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 उत्तराखंड में जाकर तपस्या करने की इच्छा से ब्रजेश्वरानंद मां से अनुमति लेने गया मां ने सुनकर कहा यह कार्तिक का महीना है यम के चारों दरवाजे खुले हैं मैं मां होकर तुम्हें कैसे अभी जाने को कहूं किसी व्यक्ति ने अत्यंत गर्हित कर्म किया था किसी किसी ने मां से उसे कठोर दंड देने के लिए कहा उस पर मां ने कहा मैं मां जो हूं किस तरह ऐसी बात कहूंगी एक समय किसी भक्त ने मां से कहा था मां मैं अत्यंत गरीब हूं इच्छा होती है जब तब आपका दर्शन करने आऊं लेकिन आपके लिए इच्छा अनुसार कुछ ला नहीं पाता अतः सब समय नहीं आता सुनकर करुणामयी ने स्नेह भरे स्वर में कहा बेटा जब आने की इच्छा हो एक हर्रा हाथ में लेकर चले आना एक भक्त मां का दर्शन करने गए थे मां ने पूछा तुम क्या मुझसे दीक्षित हो भक्त ने कहा हां मां मां मैं तो घोर संसारी हूं स्वयं विवाह नहीं किया लेकिन भाई की लड़की का गौना आदि संसारिक बातों को लेकर रह रहा हूं मेरा क्या होगा मां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 जैसे राजा वेश बदलकर नगर भ्रमण को जाते हैं लोगों को इसकी भनक मिलते ही लौट जाते हैं आखिरी बार जयराम वाटी में रसोईया ब्राह्मणी ने रात को 9 बजे आकर कहा कुत्ते को छू लिया है नहाकर आती हूं मां ने कहा इतनी रात को मत नहाओ हाथ पैर धोकर कपड़े बदल लो ब्राह्मणी ने कहा इतने से क्या होगा मां ने कहा तब गंगा जल छिड़क लो इससे भी उसका मन नहीं भरा तब मां ने कहा तो मुझे छू लो ज्ञानानंद बीच बीच में नवासन से तरह तरह का खाना तैयार कर जराम बाटी ले जाते थे रास्ते में एक गांव के कुछ लोग उन्हें सदा ऐसा करते देखकर विस्मित होते एक दिन उनमें से एक व्यक्ति ने कहा आहा कैसे मोह में पड़ गया है ज्ञान ने जाकर मां से यह बात कही इस पर मां ने उत्तेजित होकर कहा देखो बेटा ये लोग संसारी जीव हैं नरक के कीड़े हैं उनकी जात ही अलग है ये लोग बार बार आएंगे और जाएंगे संसार में पड़कर सड़ेंगे यदि किसी समय भगवान की कृपा हुई तभी मुक्त होंगे किसी गृहस्थ शिष्य राजेंद्रलाल डे ने मां से पूछा था मां मैं कायस्थ हूं ठाकुर को अन्नभोग दे सकता हूं कि नहीं मां ने कहा बेटा तुम उनकी संतान हो अन्नभोग दोगे उसमें दोष ही क्या है निसंकोच दे सकते हो ढाका के श्रीयुक्त नाथ जयराम बाटी में मां के कमरे के बरामदे में बैठकर मां से बातचीत कर रहे थे मां कमरे के अंदर थीं। उन्होंने कहा बेटा कमरे में आकर बैठकर बोलो भक्त ने कहा मां यहीं बरामदे में बैठता हूं मैं छोटी जात का हूं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 मां हम लोगों को चाहे जितना भी प्यार करें लेकिन ठाकुर के जितना नहीं लड़कों के लिए उनमें जो व्याकुलता और प्रेम मैंने देखा था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता मां ने कहा ऐसा होगा क्यों नहीं उन्होंने जो लड़के लिए थे सब छाट छाट कर वह भी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 पांच छह रोटी खाती हूं एक दिन राधु ने क्रोधित होकर मां से कहा तू क्या जानती है पति का मर्म तू क्या समझती है मां यह सुनकर हंसते हंसते बोली ठीक तोरी, मेरे पति तो थे दिगंबर सन्यासी केशवानंद ने बातचीत के बीच एक दिन मां से कहा मां आपके बाद षी शीतला आदि देवी देवताओं को कोई नहीं मानेगा मां ने कहा मानेंगे क्यों नहीं वे तो मेरे ही अंश हैं केशवानंद ने और एक दिन मां से कहा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 जिसमें कुछ सार है चंदन हो जाएंगे मलय पवन बह चुका है इस बार सब चंदन हो जाएंगे केवल बांस केला को छोड़कर किसी ने पूछा मां इन लोगों अर्थात मां के आत्मीय लोगों ने आपका इतना संग किया है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 एक इतना बड़ा बहुमूल्य हीरा है एक बार मां जयराम वाटी से कलकत्ता के लिए रवाना होने वाली थी इसी समय सूर्य मामा की मां ने आकर कहा बेटी शारदा हम लोगों को भूलना नहीं फिर आना मां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 बहुत रुपया देना चाहते थे उससे युवक के सारे जीवन की पैसे की समस्या प्रायः मिट सकती थी उस समय युवक एम पास करके एक स्कूल में हेडमास्टरी करता था उसका मन भोग कामना से रहित नहीं था अतः मां की राय जानने के लिए जयराम वाटी आकर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 वे लोग अच्छे बनेंगे तुम्हारा भी कल्याण होगा युवक ने कहा मां मन बीच बीच में चंचल हो उठता है भोग की ओर जाता है इसीलिए भय लगता है इस पर मां ने कहा तुम बिल्कुल मत डरो मैं कहती हूं कलयुग में मन का पाप पाप नहीं है तुम निश्चिंत रहो तुम्हें कोई भय नहीं मां की यह अभय वाणी सुनने के बाद भक्त ने फिर विवाह की बात नहीं सोची और न ही साम्यिक मन के उद्वेग से विचलित हुआ एक दिन निवेदिता स्कूल के छात्रावास की एक लड़की सवेरे मां के पास गई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 उत्तर नहीं दे पाई यह देखकर मां ने उससे कहा देखो बेटी जहां से गुजरोगी उसके चारों ओर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब देख लेना और जहां रहती हो वहां की भी सब खोज खबर रखना लेकिन किसी से कुछ कहना मत एक दिन शाम को उक्त छात्रावास की लड़कियां मां के पास गईं, तो गोलाब मां ने आकर कहा मां इन्हें थोड़ी ठाकुर की बातें बताओ ना इसके उत्तर में मां ने कहा ठाकुर की बातें मैं और क्या कहूं बहुत सी बातें तो मास्टर महाशय के लिखे कथामृत में छपी हैं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 ठाकुर के उपदेश प्रणाली कैसी सुंदर है देखो तो सही हालदार पुकुर को देखकर कितनी बातें कही थीं। इसी तरह जो भी सामने देखते उसे ही लक्ष्य करके कुछ कहना उनका स्वभाव था किसी भक्त ने मां से पूछा ठाकुर ने कहा है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 1910 सौ ईस्वी में जयराम वाटी में साधन भजन के प्रसंग में मां ने किसी त्यागी भक्त से कहा था सवेरे शाम बैठना और सिर को ठंडा रखकर जब ध्यान करना जमीन की खुदाई करना इससे सरल काम है ठाकुर की फोटो को दिखाकर मां बोली उनकी कृपा हुए बिना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 मां ने एक बार बातचीत के बीच कहा था मैं सत्य की भी मां हूं असत की भी मां हूं अपने आश्रित संतानों से वे कहती तुम लोगों को चिंता की कोई बात नहीं